योग दर्शन में कहा कि सायम पंच पर्वा भवती अविद्या ये अविद्या पांच पर्वों वाली होती है पांच कोरों वाली होती है पांच गांठों वाली होती है उसी अविद्या रूपी ग्रंथि की बात कही गई और इसके लिए भी कहा गया हृदय से ग्रंथया हृदय की ग्रंथियां हृदय में स्थित अविद्या अंतकरण में स्थित अविद्या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 इस स्थिति को निष्काम स्थिति कहा जाता है मुक्ति की चाहना होना निष्कामता के रूप में शास्त्रों में कहा गया है और जिस समय लौकिक कामनाएं हट जाएंगी तो अंतःकरण में बिल्कुल वही कामना होगी जो आत्मा की अपनी वास्तविक कामना है इच्छा है और बिल्कुल इसी बात को योगदर्शनकार ने कहा है कि मुक्ति क्या है केवल क्या है कब होती है तो कहा सत्व पुरुष यो शुद्धि साम्य केवल्यमिति सत्व यानी मन चित्त अंतकरण और आत्मा पुरुष यानी आत्मा सत्व पुरुष यो शुद्धि साम्य दोनों की शुद्धता की जब समानता हो जाती है किस समानता की बात कर रहे हैं पहले कौन सी असमानता थी आत्मा की जो इच्छा थी वास्तविक इच्छा शुद्ध सुख को पाने की दुख रहित सुख को पाने की इच्छा यह उसकी शुद्ध कामना थी और यह कामना होनी ही चाहिए इसकी समानता जब अंतकरण के साथ हो जाएगी उस दिन कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी व्यक्ति अमर तत्व को अमृतत्व को पालेगा तो जो कामनाएं हमारी सांसारिक सुखों की है वो कामनाएं जब हट जाएंगी दुख मिश्रित सुख को पाने की इच्छा जिस दिन हट जाएगी उस दिन अंतःकरण हमारा उतना ही शुद्ध होगा जितना कि आत्मा है आत्मा की जो शुद्ध सुख की इच्छा है वही अंतःकरण की इच्छा होगी और ये शुद्ध तत्व और पुरुष की शुद्धि साम्यता होगी और अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा तो आत्मा की जो इच्छा है उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है उसको तो उभारने की आवश्यकता है आत्मा की जो अपनी वास्तविक स्वाभाविक इच्छा है उसको अंतकरण में स्थापित करने की आवश्यकता है हटाना तो केवल हमको हृदय में आश्रित मिथ्याजान से युक्त जो इच्छाएं है, कामनाएं हैं जो तीन ऐश्नाएं पुत्रेषणा वित्तना और लोकेष्णा हमने अंदर पैदा कर ली है उनको हटाने की आवश्यकता है और एत ही एतावत् ही अनुशासन बस यही अनुशासन है जितने भी धर्म के उपदेश हैं, वो अंत तो इस बात के लिए हैं कि हम अपनी वास्तविक इच्छा को समझें आत्मा की वास्तविक शुद्ध सुख की इच्छा को समझें और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयासशील हों। जिस समय हम तीन ऐशणाओं से युक्त होकर के कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं और पाप कर्म भी हो सकते हैं धर्म के अंदर पुण्य कर्मों को करने की बात कही गई लेकिन वो भी चूंकि सकाम कर्म है इसलिए उनको भी अंततोगत्वा हमें हटाना है तो फिर सकाम कर्म करने की शास्त्रों में क्यों विधि की गई क्यों उपदेश दिया गया तो उसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों को करते हुए अधर्म को करते हुए अपनी कामनाओं को पूरा कर रहे हैं पहले उसको हटाएं। यह ऊपर जाने की सीढ़ी है यह दोष से मुक्त होने का तरीका है जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है या सुई चुभो करके कांटे को निकाला जाता है तो सुई का चुभ हमारे लिए उपयोगी है एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालना हमारे लिए उपयोगी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कांटा निकलने के बाद भी कांटे को फिर से चुभाएं उसकी उपयोगिता केवल इतनी है कि अंदर वाला कांटा निकल जाए कांटा निकलने के बाद में दूसरा कांटा भी प्याज्य है छोड़ने योग्य है जो हम अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक सुख लेते हैं संसार के लोगों को हानि पहुंचा करके और अपना हित साधते हैं यह जो स्वार्थ है पहले यह हटे और यह हटेगा शुभ कर्मों से सकाम शुभ कर्मों से यह एक उपाय है लेकिन अगर अमृतत्व को पाना है तो सकाम शुभ कर्मों को भी हमें छोड़ना ही होगा उसकी उतनी ही उपयोगिता है और फिर हमको निष्काम बनना होगा हृदय में स्थित इन लौकिक कामनाओं को छोड़ना होगा परमात्मा की केवल इच्छा हमारे मन में रहे बस यही एक अंतिम स्थिति है यही एक वो सूत्र है छोटा सा सूत्र है और सारे धर्म के उपदेश इसी के लिए हैं, और यदि ये हमारा जीवन में प्रतिफलित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि धर्म हमारे जीवन में प्रतिफलित हो रहा है इन दो श्लोकों में दो चीजें छोड़ने की बात कही एक कामनाओं की और कामनाओं को भी छोड़ दें यह नहीं कहा गया यदा प्रमुख चंते जब छूट जाती हैं कैसे छूट जाती हैं जब अविद्या की ग्रंथि हट जाती है और अविद्या हमारी हट गई इसकी कसौटी यह है कि हमारी लौकिक सुखों की कामना भी हट जाए अविद्या हट गई इसकी कसौटी ही यही है अगर कोई व्यक्ति कहे मेरी अविद्या नष्ट हो गई लेकिन लौकिक सुखों की कामना वो अपने में देखता है या दूसरे उसमें देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी अविद्या ग्रंथियां कुटिलता अंदर विद्यमान है और कुटिलता यही है ग्रंथि यही है कि आत्मा कुछ चाहता है और अंतःकरण से बाहर हम कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस दिन दोनों में सरलता समानता हो जाएगी उसी दिन सप्त तो पुरुषयोग श्रुति सामने कैवल्य मी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी अथम अमृतो भवती ये मनुष्य अमृतत्व को पालेगा अत्र ब्रह्म यही इसी जीवन में और इसके बाद भी ब्रह्म को पालेगा परमात्मा को पालेगा यहां और ये स्पष्ट होता है कि वो परमात्मा को पालेगा यमाचार्य ने यह नहीं कहा कि आत्मा परमात्मा बन जाएगा आत्मा परमात्मा नहीं बन जाएगा आत्मा परमात्मा को पालेगा परमात्मा के गुणों को पालेगा उसके शुद्ध चैन को उसकी पवित्रता को और उसके आनंद को पालेगा एतावत ही अनुशासनम, बस यही सार है यही संक्षेप में उपदेश है ग्रंथ का समापन ये कुछ और बातों को कहकर करेंगे लेकिन अंतिम उपसंगार की इन्होंने शुरुआत कर दी और कहा इतना ही उपदेश है और ये अगर हमने समझ लिया तो धर्म का तत्व मूल तत्व हमको पकड़ में आ गया और इसी के अनुसार हम इसी धागे से बंधे बंधे अपने कर्मों को करेंगे तो अमर तत्व को हम पा सकते हैं ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंतःकरण और आत्मा की शुद्धता समान बन जाए मिथ्या कामनाएं मिथ्या मेरे अंदर से हट जाए और मैं आपको पा सकूं ओम का उच्चारण हो